Telegu dendadesan na che tu de jumesan telegu dendadesan na che CIET प्रस्तुत करता है उमंग, उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम बाजी का बलिदान बच्चों तुम्हें पता ही होगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में देश के कोने-कोने से लोगों ने भाग लिया और कुर्बानियां दी सभी अंग्रेजी सरकार को देश से खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे भारत माता की जय भारत माता की काम उम्र के अनेक बच्चे भी देश के लिए अपने प्राण देने में पीछे नहीं रहे माता माता भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय ऐसा ही एक बालक था बाजी राउत बाजी राउत जिसने 13 वर्ष की आयु में ही अपने प्राणों को भारत मां के चरणों में समर्पित कर दिया घटना है उडिसा राज्ये के जिला धेंग के नाल की तारीख 10 अक्तूबर 1938 स्थान ब्राह्मनी नदी का तट यात्रियों की प्रतीक्षा में नाव पर बैठे बाजी के पिता हरी राउत गीत गुनगुना रहे थे ओ, ओ, ओ, हो, ओ, हो, ओ हो हो हो ले, हो होले होले पवन चले पवन संग पानी पानी है जीवन भैया, जीवन है रवानी, जीवन है रवानी, जीवन है रवानी, ओ, ओ, क्या बात है, आज कोई नदी के उस पार जाने वाला ये नहीं आ रहा है। हु? दोपहर ही ढलने को है और लगता है आज मेरी नाव नाराज है मुझसे <laughs> क्यों ना नी? है नाराज नी काहे नाराज हो अपने हरिया से बापू आ? ओ बापू <laughs> अरे लो ये बाजी अभी आ गया हां आबे बापू हां आपको आपको अम्मा बुला रही हैं खाना तैयार है आप घर जाइए हां हां अच्छा अच्छा भाई चला तो जाऊं पर भाजे यहां ये नाव पे कौन रहेगा मैं हूं ना बापू मैं सब संभाल लूंगा अरे वो कोई उस पार जाने वाला आ गया तो ठीक बेटा तुझे परेशानी होगी नहीं बापू और अब आप जाइए मैं हूं ना मैं सब संभाल लूंगा अच्छा अच्छा अच्छा अरे तू बड़ा सयाना हो गया अच्छा ठीक है ठीक है मैं मैं जाता हूं अच्छा बापू जल्दी आना हां हां हां आ जाऊंगा जल्दी आऊंगा वानी है जीवन भैया जीवन है रवानी आ हा हैं ये क्या तभी बाजीरावत ने देखा कि अंग्रेजी सरकार के कुछ भारतीय सिपाही उसकी ओर ही आ रहे हैं वो चौंकना हो गया उसे बापू की बताई बातें याद आने लगी कि अंग्रेजों ने किस तरह से हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा है और गरीबों को किस तरह से ये अंग्रेज सिपाही सताते हैं उसे ये भी पता था कि किस तरह साथ वाले गांव में अंग्रेजी सिपाहियों ने आतंक फैला रखा है उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिपाहियों को अपने गांव पर पैर नहीं रखने देगा सिपाहियों को साथ वाले गाउं में नहीं जाने देगा वो मूँ फेर कर खड़ा हो गया जब सिपाही उसकी नाव के पास पहुचे तो ए लंके जनती से हमें नदी पार करवाओ ना ना ना ना ना अरे तूने सुना नहीं हमें नदी पार करना है अरे बहरा हो गया क्या नहीं करो जल्दी करो अरे चलो अगला मैं जा रहा हूं खबरदार मेरी नाव को हाथ बिना लगाना सुना तुमने मेरी नाव को हाथ बिना लगाना मैं तुम्हें नदी पार नहीं करवाऊंगा क्यों क्यों मैं जानता हूं तुम लोग हम लोगों के दुश्मन हो अंग्रेज अफसरों को खुश करने के लिए अपने देशवासियों को सताते हो अरे क्या बन है देखता हूं क्या करता है तू देखो देखो दूर रहो मेरी नाव से वरना वरना वरना मैं इस चप्पू से तुम्हारा सर घोंदूंगा अरे क्या कर रहा है ये मैं जानता हूं तुम लोग नदी पार भी किसी पर गोलियां चलाने जा रहे हो मैं तुम्हें नदी पार नहीं करने दूंगा मैं अपने लोगों को यूं ही मरने नहीं दूंगा Tu n'es hàth l'aggaïa, desh drohi. M'en t'ujhe n'ai chanjou ga. Arrè, marrada. Arrè, bachau. Es n'è n'è n'è kallai me kaat kala hai. Jor, es n'è kallai, es n'è kallai, Jor. T'eckho, t'um l'ogu hiera se bhaag jao. Varlah, m'en t'umhe marr dalunga. Arrè, m'en nati mekira bachau. Bachao. Tum l'ogu hiera चले जाओ यहां से अरे ये तो पानी में डूब रहा है अरे अरे तो बचाओ उसको पकड़ पकड़ो अरे इसने हमारा साथी को पानी में डुबो दिया मारो इसको अरे मैं अभी तेरा कुछ नहीं निकालता हूं कहां तुम्हारी बंदूक से मैं नहीं डरता चलाओ गोली अरे है ये मुझे कितना भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा पर मैं और मारो इसको ए तुम्हारी बात सिपाहियों ने बाजीरावत को बंदूक के कुंदे से बड़ी निर्ममता से मारा फिर भी वो अड़ा रहा और उसने किसी भी सिपाही को नाव पर नहीं चढ़ने दिया इतने में शोरगुल सुनकर गांव वाले आ पहुंचे अरे देखो अरे देखो कमाल है अरे मिलके से मारो इसको अरे अरे हम पर हमला अरे भाड़े कैसे है ये अरे भागो हवाई फायर से खत्म कर दो और भाग पाएंगे भागो भागो अरे अरे वापस गांव वाले कहीं नन्हे बाजी राउत ने अपने प्राण दे दिए लेकिन उन अत्याचारी अंग्रेजों के सिपाहियों को अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दिया हथियारों के होते हुए भी सिपाहियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा इस तरह 13 वर्ष की आयु में ही वीरता पूर्वक अपना बलिदान देकर बालक बाजी न केवल अपने गांव के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए महान प्रेरणा बना और यह नन्हा शहीद सदा के लिए अमर हो गया बाजी का बलिदान अभी आप सुन रहे थे सी आई ई -E टी एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ अमरेंद्र बेहरा आलेक विजेश शर्मा, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, वी एम बडोला, सतीश कक्कल, राजेश आहुजा, सतीश महाजन और आशीश बक्षी, धन्यंकन सतीश लाडे, नर्मान सहयोग दावु दयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन।